दिए। दिए। और को ना। अपनी जो आत्मा है ना अपना आत्मा भी कैसा है करते देखो जिसे इस शरीर में एक आत्मा है है ना तो उस आत्मा का ये शरीर है तो ये शरीर किसके अधीन है उस आत्मा का है ना।, ना आत्मा के अधीन आत्मा जैसा चाहे वैसा उपयोग करे वैसे ही क्या ब्रह्मात्मत है की संपूर्ण संसार ब्रह्मात्मक है ब्रह्मात्मक का मतलब क्या है ब्रह्म में आत्मा नियंत्रण yes, yes. ब्रह्म जिसका नियंता है उसको क्या कहते हैं ब्रह्मात्मक तो संपूर्ण चेतन अचेतन कैसे है ब्रमात्मक उसमें बृहधारणा उपनिषद में आता है यस पृथ्वी शरीरम पृथ्वी क्या है अब आगे पूरा यस पृथ्वी वो पूरा है या पृथ्व्या पृथ्व्याम अंतर यम पृथ्वी नव वेद या यमी सारी ना। ना। कि जो पृथ्वी में रहता है कोई सोचे पृथ्वी में रहता है तो कि भूतल में रहता है। तो के अंदर घट है नहीं। नहीं। हाँ, तो या, या जो पृथ्वी पर रहता है और कैसे प्रसिद्धाम अंतर पृथ्वी के अंदर है पृथ्वी में है और अंदर भी है और पृथ्वी जिसको नहीं जानती है और जो पृथ्वी जिसका शरीर है पृथ्वी जिसका तो ऐसे से यस्का शरीरम इस प्रकार सब आया है यसे तेजा शरीरम तो वहाँ पर आया है पाठ है यस् विज्ञानम शरीरम यस् ये जो गृह उपमेश दो शाखाओं का है एक काणव शाखा एक माध्यान शाखा तो काणव शाखा में है यस् विज्ञानम शरीरम और माध्यान्न शाखा में सभी पाठ मिलते हैं बस एक पाठ का अंतर आएगा यस्त विज्ञानम शरीरम की जगह यस्त आत्मा शरीरम यस्त और सब आगे पीछे के पाठ मिल जाएंगे विज्ञानम शरीरम और यहाँ क्या है आत्मा शरीरम तो विज्ञान अर्थ क्या है आत्मा विज्ञान आत्मा पुरुषा प्रश्न औ फीसद में भी है ना विज्ञान कर आत्मा तो यस् आत्मा शरीरम माध्यान शाखा में पाठ है तो वो आत्मा उनका क्या है शरीर है तो जो आत्मा के वो ऐसा है या आत्मन तिष्ठन आत्मनोवंतरा यम आत्मा नस आत्मा शरीरम ऐसा है कि जो आत्मा में है आत्मा के अंदर है और जो आत्मा के अंदर रहकर उसका नियमन करता है आत्मा जिसका शरीर है तो जड़ चेतन सबका ऐसा है भगवान का शरीर है तो भगवान सब के सब शरीर है तो सबका संचालन कौन करते हैं भगवान तो उसमें यस ऐ, तो उसमें बाल्मीकिण में क्या है है। जगत शरीर जगत है जगत जिनका शरीर है भगवान के लिए कहा गया है तो जगत जिनका शरीर है तो शरीर किसका होता है आत्मा का शरीर किसका होता है तो ब्रह्म का क्या अर्थ है ब्रह्म आत्मा नियंत्रता ब्रह्म आत्मा है जिसके आत्मा का नियंत्रता तो किस ब्रह्म किसके नियंत्रता बनेंगे बोलो जगत के और नियंत्रण किसका होता है व्यक्ति शरीर का तो जगत उनका कैसा बन जाएगा शरीर कैसा बन जाएगा तो वास्तव में ये सब कुछ ब्रह्मात्मक है अपनी आत्मा भी ब्रह्मात्मक है अपनी आत्मा ब्रह्मात्मक है मतलब ब्रह्म का शरीर है मतलब ब्रह्म के द्वारा नहीं आमे ब्रह्म के द्वारा लेकिन उसको क्या समझ लेता है व्यक्ति स्वतंत्र क्या समझ लेता है तो ये ध्यान देना गुणों का संसर्ग होने के कारण मतलब गुणों का संसर्ग होने के कारण मतलब अचेतन पदार्थ का संबंध होने के कारण देह का संबंध होने के कारण उसको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पाता है बल्कि मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है मिथ्या ज्ञान कैसा होता है कि जो देह को आत्मा समझना और स्वतंत्र समझना ब्रह्मात्मा को अपनी आत्मा को समझ स्वतंत्र समझना और क्या है जो वस्तु अपनी नहीं है उसको अपनी समझना देह को आत्मा समझना जैसे भ्रांति है वैसे ध्यान रखना अपने आत्म स्वरूप को स्वतंत्र समझना भी भ्रांति है और विष्णु पुराण में स्पष्ट इस शब्दों में, में लिखा है और जड़ चेतन सब भगवान के शरीर है चेतन आत्मा भी शरीर है ये तो अपने सब इस बात को कहते हैं हाँ। तो जैसे देहात्म बुद्धि नहीं होनी चाहिए वैसे स्वतंत्रात्म बुद्धि भी नहीं होनी चाहिए तो ये मिथ्या ज्ञान क्या हुआ देव आत्मा समझना और परमात्मा को अपने स्वरूप को स्वतंत्र समझना और जो पदार्थ अपने नहीं है उनको अपना समझना ध्यान देना साधक के लिए भगवान से अस्तित्व तो कोई अपना नहीं है और जो कुछ वस्तुएं हैं स्वाभाविक है क्या भगवान अपने कैसे हैं स्वाभाविक और संसार में जो पदार्थ मिले हुए हैं जो संपत्ति मिली हुई है स्वाभाविक मिली है क्या ये तो निमित्तिक है किसी निमित्त से मिली है किस कर्म रूप अज्ञान मिली हुई है बात है ये तो अपनी है ही नहीं रूप अज्ञान के कारण हमने स्वामी मान रखा है अपने शरीर का स्वामी मान लिया अपने मकान का स्वामी मान लिया सबका संपत्ति का स्वामी मान लिया तो वास्तव में यह है ही नहीं विचार करके देखो अज्ञान के कारण ये सब उसको मान माना गया है अच्छा जी तो अब देखना तो गुणों के संसार के कारण उसको मिथ्या ज्ञान होगा इसलिए क्या होगा कि अपने शरीर के पोषण के लिए और अपने संबंधियों के पोषण के लिए और बीत निषि सभी कर्मों को करता रहेगा हैं? तो उससे क्या होगा बीत निषि पूर्ण पाप रूप कर्मों को करता रहेगा पूर्ण पाप होगा और पूर्ण पाप होने से क्या होगा पुनः गुणों के साथ संसर्ग हो जाएगा और फिर क्या है कि परमा आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा फिर मिथ्या ज्ञान हो जाएगा फिर कर्मों को करेगा फिर पूर्ण पाप होगा फिर संसर्ग होगा ये चलता रहता है सांसारिक कर्मों में आत्मा का कर्तृत्व स्वरूप के कारण नहीं है किंतु गुणों के संसर्ग के कारण है ऐसा कहा जाता है चलिए, कर्तव्य कर्तव्य के अध्यय हाँ। तो में है भगवान जिसको ऊपर ले जाना चाहते है उससे यम क्या, क्या, क्या है की यहम एक जो एक व्यो नहीं ऊषदी इन लोगों से ऊपर ले जाना चाहते हैं उनसे उत्तम कर्म करवाते हैं साधु कर्म करवाते हैं और या एक निषदीत असाधु कर्म कार्य असाधु कर्म करवाते हैं तो उनका कर्तृत्व तो किसकी अधीन है भगवान का और ईश्वर अधिन कर्तित्व मानने पर जो शंका होती है ना शंका समाधान वो सब इसमें दिए गए हैं पढ़ लेना है ना पढ़ लेना अच्छा भगवान क्या बनते हैं प्रियोजकर्ता और प्रियोज कर्ता कौन बनती आत्मा है ना ये ध्यान रखना कर्णम क्या पृथक विधम और पृथक से कार्य संपन्न होता है कार्य जैसे केवल मिट्टी से घट बनेगा पुलाल आदि सब चाहिए ना सब जीवन सब ऐसे मिलने पर क्रिया निष्पन्न होती है कर्तव्य आत्मा में है अच्छा चलिए और ये यहाँ पर आ गया था कर्तित्व और आत्मा का कर्तृत्व ईश्वर के अधीन है अब भी आत्मा को ज्ञान का आश्रय भी माना गया है ना, ज्ञान का ज्या, ज्या, ज्या। हाँ तो ये बात आए कि ज्ञान का आश्रय होने पर भी ज्ञाता है ना ज्ञान का आश्रय होने पर भी शास्त्रों में आत्मा ज्ञान है ज्ञान का क्या है आत्मा यह आत्मा ज्ञान स्वरूप है इसी कर्थ इस प्रकार अस्थ कर आत्मा न इस प्रकार आत्मा का निर्देश क्यूँ किया जाता है इस प्रकार आत्मा का निर्देश किस प्रकार आत्मा ज्ञान आत्मा ज्ञान है।, है।, है जैसे देखो विज्ञान आत्मा पुरुषा उसमें ना है ना में एसी कर्ता ग्राता मनता बोधा विज्ञान है ना इसका तो वहाँ पर क्या है विज्ञान आत्मा मतलब क्या विज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप क्यों कहा जाता है जब ज्ञान का आश्रय है तो ज्ञान स्वरूप क्यों कहते हैं आई आत्मा का ज्ञान होने पर भी शास्त्रों में ज्ञान आत्मा ज्ञान है इस प्रकार आत्मा का निर्देश कैसे करते हैं इति चेतक शंका होगी ना इसके दो समाधान पहला देख ना ज्ञान निरपेक्षण अभी स्वयं इति अवभाषते तथा इति कि ज्ञान निरपेक्षण मतलब दूसरे ज्ञान की अपेक्षा क्या मतलब दूसरा ज्ञान कौन धर्म धर्मभूत ज्ञान है ना तो दूसरे ज्ञान की अपेक्षा ना करके भी स्वयं प्रकाशित होता है कौन आगे। कौन ज्ञान कौन आत्मा भी बात चिन्ह लें कि ज्ञान का काश्रय होने पर भी आत्मा ज्ञान स्वरूप है इस प्रकार निर्देश क्यों किया जाता आत्मा का आत्मा है ना तो, तो, तो दूसरे ज्ञान की अपेक्षा करके या दूसरे ज्ञान की अपेक्षा के बिना तो किस ज्ञान की अपेक्षा के बिना धर्मभूत ज्ञान की अपेक्षा के बिना कौन क्षण प्रकाशित होता है अपंक्ति लग जाएगी ज्ञान निरपेक्षण कर दूसरे ज्ञान की अपेक्षा ना करके दूसरे ज्ञान की अपेक्षा या दूसरे ज्ञान की अपेक्षा के बिना भी दूसरा ज्ञान कौन था दूसरे ज्ञान की अपेक्षा के बिना भी स्वयं प्रकाशित होता है या स्वयं ज्ञात होता है कौन स्वयं प्रकाशित होता है स्वयं अपना प्रकाश करता है मतलब स्वयं अपने को जानता है स्वयं अपने को तो स्वयं अपने को कौन जान पाएगा जड़ की चेतन देखो पंक्ति लगाइए की ज्ञान की अपेक्षा न करके भी स्वयं प्रकाशित होता है इति तथा निर्देशा इति कर इसलिए तथा निर्देशा करते आत्मा ज्ञानम इी निर्देशा आत्मा ज्ञान है इस प्रकार निर्देश आत्मा ज्ञान है मतलब आत्मा ज्ञान स्वरूप है तथा निर्देशा करते आत्मा ज्ञानम इति निर्देशा अथवा आत्मा ज्ञान स्वरूपम इति हाँ देखो इति क्या तथा निर्देशा है ना पंक्ति लगाएंगे इति तथा निर्देशा है ना मतलब की आत्मा ज्ञान स्वरूप है था मतलब अपना जाना स्वरूप है की मतलब इस प्रकार इस प्रकार निर्देश किया जाता है किसका निर्देश किया जाता है किस प्रकार निर्देश किया जाता है और क्या होने पर भी? तरीक तरीक तरीक तरीक नहीं नहीं नहीं क्या होने पर भी ज्ञान ज्ञान आश्रय होने पर भी अच्छा क्यों कहा जाता है ज्ञान स्वरूप है क्योंकि ज्ञान हाँ चलिए ज्ञान की अपेक्षा न करके भी स्वयं प्रकाशित होता है इति तथा अच्छा इति वही लिखा है ना इति तथा निर्देशता इसलिए आत्मा ज्ञान स्वरूप है ऐसा निर्देश किया जाता है मतलब ज्ञान आश्रय होने पर भी ज्ञान स्वरूप कहते हैं ज्ञान आश्रय होने पर वो स्वयं प्रकाश है कि नहीं नया आत्मा ज्ञान का तो आश्रय है ज्ञान अधिकरण आत्मा पर स्वयं प्रकाश है और स्वयं प्रकाश न होने से उसको क्या कह देते हैं स्वयं प्रकाश न होने से उसको ज्ञान नहीं कहते हैं वो स्वयं उसको नैयाय किसी ग्रंथ में जड़ दिया होगा जड़ ज्ञान कहेंगे वो और ज्ञान न होने से उस पर को, को वो वो वो आपका आत्मा जड़ हो जाएगा तो वो ज्ञान नहीं मानते आत्मा दूसरे क्या कहते हैं वो ज्यान ज्यान और जड़ का कैसे परिहार करते हैं बता दिया ना मैंने उसको ध्यान देंगे तो नैयाय आत्मा ज्ञान आश्रय है विशेषता मत में भी आत्मा ज्ञान है समानता होने पर भी क्या भी क्षमता है नैयायिक्मा ज्ञान ज्ञान रूप ज्ञान रूप है? और इनका आत्मा ज्ञान रूप है, रूप है। हो गया ना? अच्छा एक उत्तर हो गया ना जो तो प्रश्न किया था ना कि ज्ञान आश्रय होने पर भी आत्मा ज्ञान है इस प्रकार निर्देश कैसे करते हैं एक हो गया ना उत्तर दूसरा उत्तर देखेंगे कि ज्ञानम सार भूत गुणतया ज्ञान सारभूत गुणतया कर प्रधान गुण होनी थी आत्मा का प्रधान गुण क्या है गुणाधुआ आलोकवत ब्रह्म सूत्र दिखाया था ना वहां पर क्या है धर्म ज्ञान ज्ञान उसका गुण आलोक के समान हु? तो क्या है आत्मा का प्रधान गुण है प्रधान गुण क्यों कहा क्योंकि ज्ञान की जो अवस्थाएं ना इच्छा द्वेष हमेशा रहते हैं तो प्रधान गुण वो नहीं हो सकते प्रधान गुण ज्ञान ही है और कोई प्रधान गुण चलिए कि ज्ञान प्रधान, प्रधान गुण होने के कारण आत्मा के स्वरूप का निरूपक धर्म होता है ज्ञान प्रधान गुण होने के कारण आत्मा के स्वरूप का ध्यान देना किसी भी वस्तु का आपको प्रतिपादन करना हो किसी भी वस्तु का निरूपण करना हो तो किसके द्वारा निरूपण करेंगे उसके उसके के द्णुण के द्णुण के द्णुण के द्णुण हाँ, उसके प्रधान के द्वारा जो कहते हैं प्रमाण के द्वारा निरूपण करेंगे तो प्रमाण के द्वारा किसको लेकर निरूपण करेंगे उसके धर्म को लेकर है ना निरूपण जब प्रमाण से करेंगे तो किसको लेकर हाँ मतलब प्रमाण से सिद्ध किसको धर्म के द्वारा है ना तो ज्ञान आत्मा का कैसा गुण है प्रधान गुण है किसी भी वस्तु का निरूपण उस वस्तु में विद्यमान प्रधान और स्थाई धर्म के द्वारा होता है प्रधान और किसी व्यक्ति को पहचान कोई पूछे आप बोल दो जो बड़े ऐसा कपड़ा पहना है ऐसे बाल रखा है तो ये उसके द्वारा उसका परिकरण होगा तो हमेशा नहीं रहते काट लिया सब है न तो प्रधान और स्थायी धर्म के द्वारा जैसे देखना जैसे गाय गो क्या है तो क्या उत्तर दोगे शासनादी मतुत्व है शासनादी वाली गाय है अथवा हमने बताया था कि वेदांत सिद्धांत में और मीमांसा सिद्धांत में आकृति से आकृति नहीं नहीं। है, से नैया क्या कहते हैं जाति अकृति क्या बताया था मैंने जा... जाति आकृति व्यक्ति पदार्थ की जाति आ... वो... वो लिखना हो तो थोड़ा पाठ के बाद देख करके लिख लेना क्रम उसका जाति आकृति व्यक्ति है या व्यक्ति आकृति जाति थोड़ा देखने का नया सूत्र में है ना जाति आकृति व्यक्ति पदार्थ अभी लिखा देंगे पाठ की बार याद दिला देख कर के लिखा देंगे मतलब आकृति और जाति ये तीनों पद के अर्थ है व्यक्ति आकृति और व्यक्ति समझते है जिसे जो आंख से गो दिखाई देती है वो क्या हो गई व्यक्ति और उसकी आकृति आकृति क्या हो गई शासनादी मत तो ये शासनादी मत तो गो को छोड़कर किसी में है नहीं है और जाति क्या है गोत् तो गोत्र जाति नैयायिक मत में आकृति से अतिरिक्त जाति है आकृति यहाँ पे चक्षुग्राय है और जाति चक्षुग्राय पर पूर्व मीमांसा में और वेदांत शास्त्र में आकृति से अतिरिक्त जाति नहीं है कुमारिल भट्टी भी आकृति से अतिरिक्त जाति का निराकरण करते हैं कि असाधारण धर्म है गोत अब असाधारण धर्म क्या है उसका शास्त्राधी मत भी असाधारण धर्म है तो अब ये देखना की गो का निरूपण किसके द्वारा करेंगे आप द्वारा क्या सासनादी अब तो गो का प्रधान धर्म क्या है सासनादी और स्थाई धर्म है की नहीं है नहीं। कभी अटेगा उससे तो प्रधान और स्थाई धर्म के द्वारा क्या होता है किसी वस्तु के स्वरूप का रूपण जैसे गो के स्वरूप का रूपण किसके द्वारा होगा गुद्ध के द्वारा होगा तो प्रधान और स्थायी धर्म के द्वारा वस्तु के स्वरूप का अनुरूपण होता है चाहिए देखेंगे बोले न तो प्रधान और स्थायी धर्म के द्वारा वस्तु के स्वरूप का अनुरूपण होता है तो जैसे गो के स्वरूप का अनुरूपण होगा बुद्ध के द्वारा तो आत्मा के स्वरूप का अनुरूप किसके द्वारा होगा ज्ञान के द्वारा। आत्मा का प्रधान गुण क्या है अब स्थायी धर्म है कि नहीं है हमेशा रहेगा न ही दृष्टि दृष्टि विपरीतों के दृष्टा की दृष्टि का लोक नहीं होता है बात ही सुनिए तो आत्मा के स्वरूप का अनुरूपण किसके द्वारा होगा ज्ञान के द्वारा होगा ये बात सोचनी आती है अब सुनो स्वरूप निरूपक स्वरूप का निरूपक धर्म गो के स्वरूप का निरूपक धर्म क्या है अवात्मा के स्वरूप का निरूपक धर्म क्या है तो ध्यान देना स्वरूप के निरूपण करने वाले धर्म के बोधक शब्द क्या स्वरूप का निरूपण करने वाले धर्म का बोधक शब्द धर्म का बोध कराते हुए धर्म के आश्रय धर्मी का भी बोध कराते हैं स्वरूप का अनुरूपण करने वाले धर्म बोधक शब्द धर्म का बोध कराते हुए धर्म के आश्रय धर्मी का भी जैसे कि यहाँ पर गो में कौन सा धर्म रहेगा गो अच्छा और गो के स्वरूप का निरूपक धर्म कौन हुआ गो तो स्वरूप का निरूपण करने वाला धर्म कौन हुआ और उसका बोधक शब्द कौन है गो शब्द कौन सा शब्द ध्यान देना गो पद का अर्थ क्या क्या है व्यक्ति आकृति जाति तीनों अर्थ है तो गोपद का अर्थ जैसे गो व्यक्ति है इसी गोपद का अर्थ गोत्र है कि नहीं है yeah. गो तो शासनाधि भी किसका अर्थ है गो का yeah. तो बताइए कि गोतु का बोधक शब्द कौन हुआ yeah. गो शब्द हो गए गो से भाई गो व्यक्ति का भी बोध होगा और गोत धर्म का भी बोध होगा जाति का भी बोध होगा तो तो क्या है कि कोई yeah. ध्यान देंगे की स्वरूप का निपण करने वाला धर्म है गोत और उसका बोधक शब्द कौन है तो स्वरूप का निरूपण करने वाले धर्म का बोधक शब्द गो शब्द है वो धर्म का बोध कराते हुए धर्मी का भी बोध कराएगा धर्म कौन है तो गो शब्द तो धर्म का बोध कराते हुए किसका बोध कराएगा गोतों का, दो का? दो तो का। बात आई समझ में समझ में ऐसी बात अभी और इधर देखो उसी प्रकार आत्मा के स्वरूप का निरूपण करने वाला धर्म कौन है तो क्या अच्छा तो स्वरूप का निरूपण करने वाला धर्म है ज्ञान और ज्ञान का बोधक शब्द कौन है ज्ञान ज्ञान का बोधक शब्द कौन और ये ज्ञान शब्द क्या है की उस ज्ञान धर्म का बोध कराते हुए उसके आश्रय आत्मा का इसलिए ज्ञान शब्द से किसका बोध हो जाएगा इसलिए ज्ञान आश्रय होने पर भी आत्मा को क्या कहेंगे ज्ञान तो यहाँ ज्ञान करोत्श्रय गो कर ज्ञान कर से क्या है ना? हो गया हाँ तो ज्ञान से दोनों अर्थ निकले अब ध्यान देना अब देखना गो का, गो तो गो का तो के शुरू घर में और उसके बोधक दो शब्द है गो तो शब्द भी है दोनों शब्द है, है ना लेकिन जो गो शब्द है वो उसका बोध कराएगा गो का नहीं कराएगा ना बोधक शब्द दोनों है बोधक शब्द दोनों हाँ पर जो धर्म बोधक शब्द है ना हुँ? तो वो आकृति निगरान न्याय में धर्म बोधक शब्द किसका बताया धर्मी तक का बोध कराते हैं जैसे गो कहा जाए तो गोत्र को छोड़कर गो, गो का बोध होगा या गोत्र को लेकर गो तो भी ले का गोद होगा लेकर अयम घटा घट सबसे से जिस अर्थ का गोद होता है तो घटको तो तो छोड़कर लेकर ही बोध होता है अच्छा लोक व्यवहार में गोतू पर ऐसे व्यवहार होता है क्या तो उसको नहीं लिया गोतु माने गोतु ऐसा व्यवहार तो नहीं होता है इस, इसलिए उसको नहीं लिया समझ गई बस तो जो व्यवहारिक शब्द नहीं है गोत तो धर्म बोधक धर्मी तक का बोध कराता है चलिए तो इस प्रकार जो है ना आत्मा को ज्ञान से होने पर भी क्या कह दिया ज्ञान ठीक है पंक्ति लगाइए वो लिखा लिखा देंगे आपको हम ये बाद में देख करके ये पंक्ति लगाएंगे यहाँ पर कहा गया ये ज्ञानम सार बोध बोल है ना ज्ञान प्रधान गुण होने के कारण आत्मा के स्वरूप का अनुरूप करने वाला धर्म होता है कौन किसका करने वाला आत्मा के स्वरूप का निरूपण करने वाला धर्म कौन होता है या प्रधान गुण होने से प्रधान गुण हाँ वो अलग से बताया प्रधान भी है स्था की स्थिर भी है की आत्मा का प्रधान गुण होने के कारण आत्मा के स्वरूप का अनुरूपण धर्म कौन होता है ज्ञान और ये और कि स्वरूप धर्म से बता दिया पंक्ति लगाना ज्ञान है आत्मा का प्रधान गुण होने के कारण आत्मा के स्वरूप का अनुरूपक धर्म होता है इसलिए है ना चाक यहाँ करना चा ज्ञानों सार भूत गुण होता चाक यहाँ जाएगा क्या चा ज्ञान एक उत्तर हो गया ना पहले हो गया दूसरा उत्तर चा और ज्ञान प्रदान गुण होने के कारण आत्मा के स्वरूप का निरूपक धर्म होता है कौन स्वरूप होता है इसलिए तथा निर्देशा की आत्मा ज्ञान स्वरूप है ऐसा निर्देश किया जाता है आत्मा ज्ञान है ऐसा निर्देश ज्ञान आश्रय होने पर भी क्या निर्देश किया जाता है आत्मा बताइए स्वरूप निरूपक धर्म है ज्ञान तो फिर आत्मा को ज्ञान क्यों कहेंगे क्योंकि स्वरूप निरूपक धर्म के वो आत्मा का स्वरूप अनुरूप धर्म ज्ञान है ऐसा होने पर आत्मा को ज्ञान क्यों कहेंगे क्योंकि स्वरूप अनुरूपक धर्म का बोधक शब्द क्या कहेंगे स्वरूप हाँ धर्म का शब्द धर्म का बोध कराते, कराते हुए किसका बोध कराते हैं धर्मी का भी बोध तो धर्म क्या है यहाँ पर आत्मा का ज्ञान तो ज्ञान का बोधक शब्द क्या है और वो किसका बोध कराते हुए ज्ञान धर्म का किसका कराएगा? आत्मा का बोध करा देगा इसलिए आत्मा को भी क्या कहेंगे ज्ञान पंक्ति लगती है तथा निर्देश मतलब आत्मा ज्ञान निर्देशा आत्मा ज्ञान स्वरूप है ऐसा निर्देश है। या जाता है उस दिन हमने किस पेज पर बताया था आपको ध्यान है ज्ञाता तथा ज्ञान रूप आत्मा एक सौ सत्तर बोल रहे हैं आप इसको जाके देखना जहाँ जहाँ बताते हैं ना उसको देख लेने से आपको अच्छा रहेगा एक सौ तो सत्तर वाले थे क्या सत्रह सत्रह एक एक सात हाँ जी ऊपर देखो आत्मा स्वयं प्रकाश होने से ज्ञान रूप कही जाती है ये तो पहला उत्तर हो गया ना स्वयं प्रकाश होने से मतलब दूसरे ज्ञान की अपेक्षा ना करके स्वयं प्रकाश होने से है ना ज्ञान रूप कही जाती है दूसरा उत्तर बताते हैं ज्ञान आत्मा के स्वरूप का निरूपण करने वाला धर्म है, है? किसी वस्तु का निरूपण उसने विद्यमान प्रधान स्थिर धर्म के द्वारा और प्रधान स्थिर धर्म को क्या कहते हैं क्यों? क्योंकि उस धर्म से वस्तु के स्वरूप का जैसे गो का स्वरूप धर्म क्या है इसी धर्म से। किस धर्म से किसका अनुरूप किया जाता है वैसे आत्मा का स्वरूप नूकल धर्म क्योंकि जान। जान। आगे, आगे, हाँ। आगे क्या है पूर्ण मीमांसा के आकृति अधिकरण न्याय के अनुसार स्वरूप का अनुरूप करने वाले धर्म बोधक शब्द धर्मी पर बोधक होते हैं स्वज्ञाती बात अर्थात ये शब्द केवल धर्म का बोध नहीं कराते है अपितु धर्म का बोध कराते हुए धर्मी का भी नहीं। नहीं। नहीं। बोध कराते हैं गो स्वरूप का अनुरूपक कौन सा धर्म है गो और इस धर्म का बोधक जैसे गो सत्य गोत्र धर्म का बोध कराते हुए उसके आश्रय धर्मी बोध का बोध कराता है वैसे ज्ञान शब्द ज्ञान धर्म का बोध कराते हुए उसके आश्रय ज्ञाता आत्मा का बोध कराता है आत्मस्वरूप का अनुरूप धर्म बोधक ज्ञान शब्द ज्ञाता आत्मा का बोधक है इस कारण यो विज्ञान तिष्ठन इत्यादि श्रुतियों में आत्मा को क्या कहा गया है विज्ञान में भी विज्ञान कर्त क्या है ज्ञान स्वरूप और विज्ञान आत्मा पुरुषा भी ले लेना हुँ? इसी अर्थ का सूत्रकार ने तदगुण सारिवत इस सूत्र से प्रतिपादन किया है इस अर्थ का सूत्रकार ने इसको समझाएंगे इसके पहले वाला एक बार आप देख लो पहले वाला दिव... इसी अर्थ का सूत्रकार ने तदगुण सारिव देश अपरागवत इस सूत्र से प्रतिपादन किया है सुनो तद गुण है ना इसका मतलब है तद गुण सारत् ज्ञान आत्मा का प्रधान गुण होने से ज्ञान आत्मा का आत्मा को ज्ञान सबसे व्यवहार किया है ऐसा आत्मा का ज्ञान सबसे कथन किया है बात ज्ञान आत्मा का ज्ञान प्रधान गुण होने से आत्मा का ज्ञान गुण गुणसार का प्रधान गुण कौन सा कौन प्रधान गुण है ज्ञान प्रधान गुण, गुण होने से किसका आत्मा का ज्ञान प्रधान गुण होने से तर्थ है? है कि ज्ञान ज्ञान पद पद से से है? व्यवहार किया है किसका बात समझ में आई आत्मा का ज्ञान प्रधान गुण होने से उसको ज्ञान कहा है किसको इसमें एक दृष्टान्त है प्राज्य वाज्य ये दृष्टान्त दे दिया तो अपराज्य समझो यहाँ पर क्या होता है नहीं क्या कहेंगे क्या होगा? प्रज्ञा प्रज्ञा यो प्रज्ञा ऐसा कर लो प्रज्ञा की टीचा से होता है से आकार का लोप हो जाएगा तो प्रज्ञा बन जाएगा ना प्रकर्षण जाना तिथि प्रज्ञा और प्रज्ञा यो प्रज्ञा ऐसा बन जाएगा तो अभी आगे। आगे। हाँ, इसे का हो जाएगा। नहीं। हाँ, में है और आकारांत धातु है उगुर में है आकार धातु वो में होने है, है।, है ना अकेले में होगा अच्छा हाँ हाँ हाँ चलिए अब थोड़ा ध्यान दो तो यहाँ प्राग्ञ का अर्थ है ईश्वर प्राज्ञ का क्या है परमात्मा यहाँ परमात्मा को दृष्टांत दे दिया इस सूत्र का अर्थ है कि आत्मा का ज्ञान प्रधान गुण होने से आत्मा का ज्ञान आत्मा को ज्ञान कहा गया है परमात्मा के समान परमात्मा के कैसे सुनू सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यहाँ पर परमात्मा को क्या कह दिया ज्ञान क्या कह दिया अच्छा सुनू यह सर्वज्ञा सरो सर्वज्ञा <tartan> तो यहाँ परमात्मा वो क्या कह दिया सर्व सर्वज्ञ सर्वज्ञ कह दिया ना तो सर्वज्ञ का क्या अर्थ है सर्व विषय सर्व विषय है ना तो सर्व विषय ज्ञान ये ज्ञान परमात्मा का प्रधान गुण हुआ कि नहीं हुआ ज्ञान आत्मा का क्या हुआ अच्छा ज्ञान ज्ञान किसका प्रधान गुण यहाँ कहा जा रहा है और ये कैसा गुण है उसका स्थायी गुण है कैसा गुण है स्थिर गुण है तो परमात्मा के स्वरूप का अनुपण किसके द्वारा किया जाएगा ज्ञान के द्वारा ज्ञान के द्वारा किया जाएगा तो प्रधान और स्थिर धर्म क्या हो गया परमात्मा का ज्ञान क्या हो जाएगा और उस ज्ञान का बोधक शब्द कौन हो जाएगा है? ज्ञान का बोधक शब्द क्या होगा ज्ञान ज्ञान दो सौ किस ज्ञान लेना रहे हैं परमात्मा का प्रधान और स्थिर धर्म क्या है ज्ञान और उस ज्ञान का बोधक शब्द क्या होगा ज्ञान और वो जो ज्ञान शब्द जो है ना ज्ञान गुण का बोध कराते हुए ज्ञान गुण क्या है के ज्ञान गुण ज्ञान धर्म का बोध कराते हुए उसके आश्रय परमात्मा बोध कराता है इसलिए ज्ञान आश्रय परमात्मा को क्या कहेंगे तो ज्ञान के आश्रय को भी ज्ञान कहेंगे की नहीं कहेंगे तो या सर्वज्ञ सर्वी यहाँ उसके ऊपर क्या कहा गया सर्वज्ञ मतलब ज्ञान का आश्रय यहाँ ज्ञान आश्रय कह दिया गया और वहाँ पर क्या कह दिया गया सत्यम ज्ञानी ज्ञान तो ज्ञान के आश्रय को ज्ञान कहा गया तो जैसे परमात्मा ज्ञान का आश्रय तो होने से उसको क्या कहा गया ज्ञान आत्मा ज्ञान का आश्रय होने से उसको क्या कहा गया ज्ञान जब मतलब इस परमात्मा तो को दृष्टा दे दिया और आत्मा को बोल दिया बोल रहा है खोल कर देख सकते अच्छा वाला होना लिखा प्रवृत्ति तो वाला होना है ना इसलिए बात है इस बार में कि आत्मा का ज्ञान प्रधान गुण होने से तो आत्मा को ज्ञान कहा है परमात्मा के समान है ना इस सूत्र से प्रतिपादन किया है इसी बात का जो यहाँ समझाई गई ना वो व्यास जी ने प्रतिपादन किया है और सुनो यहाँ पर यदि कोई ऐसा कहे कि ज्ञान के आश्रय को ज्ञान कहना औपचारिक है तो देखो बागे यहाँ पर धर्मवाचक शब्द से धर्मवाचक शब्द क्या है ज्ञान धर्मवाचक शब्द से धर्मी का कथन लाक्षणिक है मतलब औपचारिक है लक्षण से होता है, है गुणवाच् न गुणी अभिधान लाक्षणिकम की गुण, गुण बोधक शब्द से गुणबोधक शब्द कौन है ज्ञान गुण बोधक शब्द से गुणी आत्मा का कथन लाक्षणिक है ऐसी शंका होने पर कहते हैं ये ब्रह्म सूत्र जो पर जो श्री भाष्य है ना रामानुजाचार्य का तो श्रीभाष्य की टीका है सूत्र काशी का कौन सी टीका है? तो है।, है बहुत बढ़िया टीका है बहुत बढ़िया टीका है बहुत सुंदर टीका है हाँ श्रुत प्रकाशी का श्रुत मतलब अर्थ का प्रकाश करने वाली गुरुमुख से जो अर्थ सुना है उसका प्रकाश करने वाली उसका बोध कराने वाली बहुत बार उन्होंने गुरुमुख से श्री भास्कर का श्रवण किया था बहुत बार तो सुने हुए अर्थ का श्रुत क्या है की श्रन अर्थान प्रकाश प्रकाशी का था तो उसका नाम सूर्य का शिका है तो शंका होगी, तो शंका जब होगी ना तो उसके समाधान रूप में ब्रह्म सूत्र है, है? यावत आत्म भावित दो यावत आत्मभावित्वाद यावत जब तक आत्मभावी मतलब जब तक आत्मा रहती है और तब तक क्या रहता है उसका ज्ञान गुण ज्ञान गुण कैसा है आत्म यावत आत्मभावी यावत जब तक आत्मा रहने वाली है तब तक कौन रहने वाला है तो oh. ज्ञान गुण स्थायी हो गया ना तो यावत आत्मभावित जब तक आत्मा रहने वाली है तब तक ज्ञान गुण रहता है इसलिए न दोषा कि ज्ञान शब्द से आत्मा को कहने में कोई दोष नहीं है ज्ञान शब्द से ज्ञान शब्द से ज्ञानाश्रय आत्मा को कहने में कोई दोष नहीं है ज्ञान शब्द से शंकर मत में कहेंगे तो ज्ञान का आश्रय होगा वो ज्ञान नहीं हो सकता है बहुत ऐसा जोर देकर कहते रहेंगे तो सूत्र को छोड़ेंगे वो वो कुछ ना कुछ छोड़ ही देंगे और फिर बोलेंगे अपने मन में जो सोच रखा है ना उसकी सिद्धि करनी है सूत्र श्रुति पर किसी का ध्यान नहीं है मन में जो सोच रखा है उसकी पुष्टि करनी है चाहे श्रुति को अप्रमाणिक कहना पड़े चाहे सूत्र को अप्रमाणिक कहना पड़े कोई शर्म नहीं आती उनको कोई लज्जा नहीं है है <önemli> हाँ जब तक आत्मा रहती है तब तक ज्ञान रहता है एक, ना? है ना ऐसे दोष नहीं है क्योंकि वैसा देखा जाता है वैसा देखा जाता है मतलब गुणवाचक सबसे गुणी का कथन देखा जाता है अब देखो इस सूत्र का यह अर्थ है कि आत्मा का स्थायी धर्म ज्ञान होने के कारण ज्ञान शब्द से आत्मा को कहने में कोई दोष अताया मुख्य वृत्ति के द्वारा ही ज्ञान सब से आत्मा का बोध होता है है ना अब च आत्मभावित्वाचाया है ना सूत्र में पठित चकार का यह अर्थ है की आत्मा स्वयं प्रकाश है इस कारण उसे ज्ञान कहने में कोई दोष मतलब स्वयं प्रकाश होने से भी ज्ञान कहेंगे और ज्ञान का आश्रय होने से भी क्या कहेंगे ज्ञान और ज्ञान का आश्रय होने से ज्ञान कहा जाएगा तो आकृत न्याय बोल लिया फिर सूत्र प्रमाण है या भावित वाच्या। अच्छा आगे देखिए बिना सभी सूत्रियों की संगति लगाना चाहिए उन, हर जगह उनको विरोधी दिखाई देता है जहाँ जगह वही विरोध है ये क्या मतलब हुआ इसका मतलब संगति लगाने की कला तुम्हारे पास नहीं है अच्छा जैसे संगति लगा सब सुर्खियों की आगे देखेंगे तो ये हो गया आपका तो ये उस दिन बताया था अब आगे चलते हैं तो जो शुरू में आया था तो आत्म स्वरूपम्मे तो उसके विज्ञान ऐसा हाँ, बताया है हुँ? तो अब ये क्या था का है है अतः मेरा ज्ञान उत्पन्न हुआ मेरा ज्ञान नष्ट हुआ इत्यादि कठन कैसे नहीं तो होता है निकल कर यार का? है। और है की हो जाएगा सारे नित्य नहीं, नहीं है नहीं। तो कल रिपीट करना नहीं है कल पार्ट चलेगा है ना तो दूसरी जगह रिपीट हो गया नीपीट नहीं करना है नया पार्ट चलेगा तो